कोई है रे हमारे गाँव को कोई है रे हमारे गाँव को जासे परचा पूछो ठाँव को कोई है रे हमारे गाँव को जासे परचा पूछो हाम को बिन बदर बड़ से अखंड धार बिन बदर बड़ से अखंड धार बिन बिजुरी चमके अति अपार बिन बहादर बड़ से अखंड धार बिन बिजुरी चमके अति अपार शशि भानु बिना जहाँ हं प्रकाश शशि भानु बिना जहाँ है प्रकाश गुरु शब्द तह कि निवास गुरु शब्द तह कि निवास वृक्ष एक तँ अति अनूप शाखा पत्रन छहधूप वृक्ष एक ती अनूप शाखा पत्र न छँधूप बीन फूलन भवरा करी गुंजार बीन फूलन भवरा करी गुंजार फल लागे तहां निराधार फल लागे तह निराधार ऊँच नीच नहीं जाती पाती तिरगुण न व्यापे सदा शांति ऊँच नीच नहीं जाती पाती तिरगुण न व्यापे सदा शांति नहीं राग द्वेष हरष शोक नहीं राग द्वेष जरा मरण नहीं बंधमूख मूस जरा मरण नहीं बंध मूस अखंडपुरी एक नगर नाम अखंडपुरी एक नगर नाम जहाँ बसे साध सहज धाम अखंडपुरी एक नगर नाम जहाँ बसे साध जन सहज धाम मर न जीव आव न जाय मर न जीव आव न जाए जन कबीर गुरु मिले जाय जन कबीर में गुरु मिले जाय कोई है रे हमारे गांव को जैसे परछा अच्छा, परछा अच्छा पूछो ठाव को बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हमारे गांव अरे हमारा गांव तो सचखंड ही है तो कहते हैं कि ऐसा कोई है जो मेरे गांव अर्थात वो सचखंड उस नाम का पता बता तो की बताए तो कि बताई देव वहां कर रही है ना बताई जी जनता ना कि बनारस में जैसा सुमित घाट कहाँ तो उका तो ऐसा बात कोई है न हमारे गांव का जैसे पर्छा पूछूं ठाव का कि उस ठाव जो हमारा गांव है जो हमारा देश है वह सचखंड वह नाम वह सतनाम वह शून्य वह देश का पता पूछूं और देश का थोड़ा सा वर्णन झांकी दिए हैं कि वो हमारा देश है कैसा कह रहे बिन बादल बरखे अखंड धार बिना बादल की मुसलाधार वर्षा हो रही है बिल्कुल हरा हरा हरा हर हर हरहर वर्षा हो रही है बिना बादल की बरसात हो रही है बिन बादल बरखे अखंड धार बिन बिजली चमके अति अपार अब बिजली नहीं है लेकिन चमक बहुत तेज है इस संसार में बादल उमड़ता है तो बरसात होती है बादल टकराते हैं तो विद्युत निकलती है लेकिन वहाँ एक ऐसा देश निराला है जो बिल्कुल परे बादल कोई नहीं लेकिन वो दिव्य श्वेत प्रकाश दिव्य ज्योति की बरसात हर हर करके हो रही है चारों तरफ व्याप्त हो रही है जो जीवात्मा स्रोत के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं तो हर की बरसात होती है ऐसा और इतनी नहीं वहाँ नानाविध ज्योति भी चमकती जो बिजली की झलक जैसी दिव्य प्रकाश तो कह रहे कि अति अपार शशि भानु बिना जब है प्रकाश वहाँ न चंद्रमा है न सूर्य है। लेकिन प्रकाश है इसीलिए उसको कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ मिलकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वह प्रकाश उस सतनाम उस सदगुरु परमात्मा नाम के प्रकाश के अंश अंशमात् के बराबर गुरु शब्द की ओर निवास और वहीं गुरु शब्द गुरु शब्द अर्थात आत्मा वहीं निवास करते सुन्य में ये शबद निवास करता वृक्ष एक तह अति अनूप शाखा पत्र न छाया धूप कह रहे वृक्ष तो एक ही है लेकिन वृक्ष एक तह अति अनूप जिसकी कोई उपमा नहीं है अनूप है अनूपम है जिसकी कोई उपमा नहीं है अर्थात वह अनाम ही एकमात्र वृक्ष सदृश्य है जिसकी उपमा कोई भी नहीं है सबकी उपमा वह है लेकिन उसकी उपमा कुछ भी नहीं है वह स्वयं भू है वह सर्वत्र विद्यमान है वही एकमात्र वृक्ष है दूसरी बात इन्होंने कहा कि शाखा पत्र न छाँधूप और इस संसारी वृक्ष के बाद में उसकी कोई शाखा है न कोई धूप है न छाँ है, है ऐसा पत्र भी नहीं बस निर्गुण है निराकार है अनाम है दिव्य ज्योतिर्मय है परम ज्योतिर्मय है परम प्रकाशमय यही उसका है बिन फूलन भौरा करी गुंजार फल लागे तह निराधार वहाँ कोई फूल तो नहीं है लेकिन भौरा गुंजार करते रहते हैं अर्थात वहाँ कोई फूल तो नहीं दिव्य ज्योति है लेकिन सच्चे जिज्ञासु सच्चे भक्त रूपी भौवरे वहाँ जाकर गुंजार करते रहते हैं वहाँ का आनंद उठाते रहते हैं उसकी सुगंध लेते रहते हैं उसका अमृतपान करते रहते हैं यही भौवरे हैं भौवरा ही तो फूल के पास जाएगा गोरौरा फूल के पास तो नहीं जाएगा ऐसा ही तो भौवरा वहाँ गुंजार करते हैं सुन में ही निवास करते हैं उस गुंजार उस सुगंध के कारण उस अमृत रस के कारण भौरा करी गुंजार फल लागी तहा निराधार और आनंद रूपी फल बिना किसी आधार के मिलते रहता है जो ही उसकी बोध पड़ती है तो आनंद का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है यही आनंद रूपी फल है तो परमानंद रूपी फल है ये चीज़ तो फल लागे निराधार ये उसका कोई आधार नहीं लेकिन फल भी है इस संसार में तो आधार है पेड़ है डाली है शाखा है इसके बाद उसमें से बौर निकलता है फिर उसमें आम लगता है मतलब तो उसमें टीका हुआ है लेकिन वहाँ तो निराधार है बस जहाँ से ध्यान करो वहीं से मिल जाएगा फल आप कहाँ ठीक ये चीज़ें बस आनंद उसका फल है परमानंद और क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच नहीं जाति पात वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है बड़ा छोटा नहीं है अमीर गरीब नहीं है न कोई ब्राह्मण शूद्र है कोई जाति बिरादरी नहीं तुलसी ने भी कहा न कि जाति पात पूछे नहीं कोई आहरिको भजय सोहरिका हो वहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं वहाँ तो बस एक ही जाति है बस सृष्टि के क्रम से देखें तो पुरुष और स्त्री ये दो तत्व एक ही तत्व के दो भाग हो गए बात इतनी है वहाँ तो कोई न स्त्री है न कोई पुरुष है पुरुष स्त्री का खेल ये जगत है लेकिन दोनों मिलके जब एक हो जाते हैं तब वो तत्व तत्वबोध हो जाता है यानी दोनों एक ही हैं कोई दो अलग नहीं दोनों एक ही हैं बस क्योंकि तो तत्व एक है ब्रह्म एक द्वितीय नास्ता तत्व तो भी एक ही है चाहे जड़ का हो या चेतन लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, नहीं। असंभव सा है त्रिगुण व्याप है सदा शांत वहाँ ये तीनों गुण भी व्याप्त नहीं है क्योंकि तीनों गुणों से परी की चीज है त्रिगुण तो इधर ही पड़ जाते हैं ना तृप्ति से नीचे ये तो इधर ही पड़ जाते हैं त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुटी के नीचे का तीनों गुण वहाँ नहीं रहते ये त्रिगुणातीत की अवस्था है तुरी अवस्था है त्रिगुणातीत की अवस्था है जहाँ तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हाँ त्रिगुण व्याप्य सदाशांत सदा शांति सान। सदा ही स्थापित रहती है त्रिगुण नहीं है इसलिए शांति है जहाँ त्रिगुण हो जाएंगे तो कभी अशांति भी हो जाएगी क्योंकि सत्रज सतरजतम तीनों गुण हैं तो कभी सत्य में रहेंगे फिर कभी रज में आ सकते हैं कभी तम में जा सकते हैं यही तो गुण तो बारी बारी मनुष्य में उभरते रहते हैं तो यही चीज है लेकिन वहाँ जाने पर त्रिगुण त्रिगुणातीत अवस्था में तीनों गुण काम नहीं करते शांत अवस्था में हो जाते तो इसलिए कहा कि सदा शांति वहाँ सदा शांति है हर्ष शोक नहीं राग देश वहाँ न कोई हर्ष है ना कोई शोक है न कोई राग है न कोई द्वेष है हर्ष शोक तो संसार ये द्वैत संसार में है यहाँ खुशी और गम है सुख और दुख यहाँ है राग और द्वेश प्रेम और घृणा यहाँ है जरा मरण यहाँ है जब जन्म होगा तो मरण होगा ही हां। नहीं बंध मोक्ष न वहाँ कोई बंधन है न मोक्ष है जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो जहाँ बंधन है वहाँ मोक्ष की बात होती है जहाँ बंधन ही न हो तो मोक्ष का कहा जरूरत है अर्थात उस स्वरूप को जाने के बाद तो खुद ही स्वतंत्र हो गया अब उसको कहाँ जाना कहाँ आना सब जगह है शांत है स्वतंत्र है अखंडपुरी एक नगर नाम है इसी को अखंडपुरी कहने कहानी कबीर सा यह अखंडपुरी जिसका कभी खंड नहीं होता जो सदैव है सनातन है शाश्वत है अजन्मा है अनंत है बस है ये चीज़ है ये अखंडपुरी है जहाँ बसी सात जन सहजधाम और जहाँ साधुजन संत महापुरुष उस अखंड नगरी सत नगरी भी निवास करते मरे न जीवे आ न जाए और वहाँ जाने के बाद मरना जीना बंद आना जाना बंद अब तो मर बूंद सागर में मिल गई तो सागर हो गई काम खत्म तो हो जन कबीर गुरु मिले धाय कबीर साहब कहते हैं इसलिए भाई गुरु से मिलो दौड़कर मिलो यदि तुम्हें शांति चाहिए तो बस